उस राजा के आश्रम से अपने पुर के ओर चले जाने पर राम भी आकृत व्रण के ही साथ में संविधाओ को लाने के लिए वन में चला गया था इसके अनंतर वह चंद्रगुप्त नामधारी मंत्री अपनी सेना के सहित जमादग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचकर उसने मुनियों में शार्दूल के समान जमादग्नि के चरणों में प्रणाम करके वह वचन कहे थे चंद्रगुप्त ने कहा हे hey, ब्राह्मण रिपति ने यह आज्ञा प्रदान की है कि इस भूमंडल में राजा ही रत्नों का सेवन करने वाला होता है इस भूमि में समस्त दोहनशील धेनुओं में अतिव उत्तम वह धेनु रत्नभूता है जो कि इस समय में आपके पास है इस कारण से आप रत्न अथवा सुवर्ण जो भी समुचित हो उस धेनु का मूल्य बताकर ग्रहण कीजिए और गो में जो रत्नभूता धेनु है उसको आप मुझे प्रदान करने के योग्य होते हैं जमदअग्नि मुनि ने कहा यह तो मेरी होम धेनु है अर्थात समस्त होम की सामग्री देने वाली है अतः मेरे द्वारा ये किसी के के लिए भी देने योग्य नहीं है यह आपका स्वामी राजा तो बहुत ही बड़ा है। फिर किस प्रकार से इस ब्रह्मस्व ने कहा क्यूँकी नृपति रत्नों का सेवन करने वाला होता है इसी भावना के कारण से वे आपकी रत्न भूता देनू की आकांक्षा करता है यो ही बिना किसी मूल्य के नहीं लेना चाहता है आप दस सहस्त्र गो को ग्रहण करके इस कारण से उस धेनु को उस राजा के लिए देने के योग्य है जमदअग्नि मुनि ने कहा भाई मैं कभी भी किसी भी प्रकार से क्रय और विक्रय के करने वाला नहीं हूँ वह धेनु तो मेरी अर्थात होम के लिए हवी के प्रदान करने वाली है इसलिए तुरंत ही मैं उसको देने का उत्साह नहीं करता हूँ मंत्री ने फिर कहा हे ब्राह्मण आप उस राजा के आधे राज्य को ग्रहण करके अथवा संपूर्ण राज्य को लेकर भी इस एक धेनु को दे दीजिए इससे आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा जमद अग्नि ने कहा हे hey, दुष्ट मती वाले मैं जीवित रहते हुए इस राजा की तो बात ही क्या है देवेंद्र को भी यहनु नहीं दूंगा फिर आपके राजा के बड़े वचन से याचना करना तो सर्वथा व्यर्थ ही है अर्थात इससे कुछ भी लाभ नहीं है मंत्री ने कहा आप ही सौहार्द की भावना से राजा के लिए उस धेनु को दे दीजिए यही अच्छा है और ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसको बलपूर्वक ले लेने पर आप क्या करेंगे जमदअग्नि मुनि ने कहा राजा तो ब्राह्मणों के लिए दान प्रदान करने वाला हुआ करता है यदि वही ब्रह्मस्व का आहरण करता है तो मैं तो विप्र हूँ मैं स्वेच्छा से वितरण करने के बिना उसका क्या करूँगा वशिष्ठ जी ने कहा जब इस रीति से उस चंद्रगुप्त मंत्री से ऋषि के द्वारा कहा गया तो वह पाप पूर्ण ज्ञान वाला मंत्री बहुत क्रोधित हो गया था फिर उसने मुनि की उस पयस्विनी धेनु का बलपूर्वक अपहरण करना आरम्भ कर दिया था श्री वशिष्ठ जी ने कहा पुनः जब मुनि ने क्रोध से समन्वित होते हुए उससे कहा था, एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा ब्रह्मस्व का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए हे दुष्ट वाले, मुझसे मेरी गौ का हरण करके तू महान पाप को प्राप्त हो जाएगा यदि तू तो ऐसा ही करेगा तो मैं जानता हूँ कि आयु को परीक्षी कर रहा है बलपूर्वक जो इसको लेने की इच्छा कर रहा है वह किसी भी रीति से नहीं लिया जा सकेगा यदि यही करेगा तो तू स्वयं ही सयुज्य को प्राप्त हो जाएगा अथवा तेरा राजा विनष्ट हो जाएगा बिना दान के तपस्वी ब्राह्मणों की वस्तु का बल से छीन लेना शतायु कार्त वीर के सिवाय अन्य कौन जीवित रहने की इच्छा वाला होता है अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता है वह तेरा राजा ही है जो ऐसा करना चाहता है इस तरह से जब मुनि के द्वारा उस मंत्री से कहा गया था तो वह मंत्री काल से प्रेरित होकर उस दुष्क्रम में प्रवृत्त हो गया था और बल से समन्वित उस मंत्री ने परम सुशो को बांध कर खींचते हुए, हुए उस मंत्री को अपनी शक्ति को भरपूर लगाकर जैसी शक्ति उनमें थी उसी के अनुसार रोका था उन्होंने कहा था की मैं अपने जीते जी इस धेनु को नहीं छोड़ूंगा यह कहते हुए उनको बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उस महामुनि ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी दोनों बाहुओं को उस धेनु के कंठ में डालकर उसको बलपूर्वक पकड़ लिया था। इसके अनंतर, से आत्मा वाले उस अत्यंत नीच चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को दे दी थी कि इस मुनि को बलपूर्वक हटा दो वह मुनि इस लोक में ऐसे थे की कोई भी उनको प्रदर्शित नहीं कर सकता था तथापि राजा के किंकरों ने उस ऋषि को अपने स्वामी की आज्ञा से बलपूर्वक चारो ओर से घेर लिया था सैनिकों ने सेतु के समीप से बहुत दूर तक उस उस ऋषि को हटाते हुए उस पर से, से, कशाओं से, लाठियों से हो, तो हो गए थे तो भी उन्होंने विशेष क्रोध का भाव प्रकट नहीं किया था क्योंकि वे ये भी जानते थे की क्रोध का ना करना सत्पुरुष का परम धन होता है वह मुनिवर अपने तप के प्रभाव से शत्रु का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा करने में भी परम समर्थ थे कि प्रसादित किया था तभी से फिर वे महान तपस्वी नित्य राम शांत हो गए थे वे मुनि बहुत ही अधिक मारे पीटे गए थे उस मार्ग के प्रहारों से उनकी मंग की अस्थियों के बंधन सब चूर्णित हो गए थे और फिर वे महान तेज वाले मुनि चेतना शून्य होकर भूमि में गिर गए थे विशेष शंका उस उस उस अर्थात उसको ले जाए इसके पश्चात हे नृप वत्स के सहित उस धेनु को परम सुदृढ़ पासो से बांधकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटते हुए ले जाने की इच्छा से वे किंकर उसे खींच रहे थे जब बहुत से किंकर गणों के द्वारा वह खींची जा रही थी तथा चाबुकों से और लाठियों से मारी पीटी जा रही थी तो वह गयी थी व्यथित हो गयी थी और महान क्रोध से भी समन्वित हो गयी थी फिर उस धेनु ने उस सुदृढ़ पाशो को खींच कर अपने आप को उनसे छुड़वा लिया था जब पाशो के बंधन से वह विमुक्त हो गई थी तो सैनिकों ने सब और से उसे घेर लिया था उस समय में क्रोध से दुहा की ध्वनि करती हुई वे सभी और आक्रमण करने वाली हो गई थी फिर अत्यंत होकर उसने अपने सभी और विषाण खुर और पूछ के अग्रभाग से संपूर्ण राजा के मंत्री की सेना को वहां से दूर खदेड़ दिया था वे पयस्विनी समस्त किंकरों को वहां से दूर भगाकर सबके देखते हुए बड़े ही वेग से अंतरिक्ष में चली गयी थी इसके अनंतर वे सब अपने संकल्पों के भगन हो जाने वाले उस देनु के वत्स को ही वहां से चले गए थे फिर वह पापात्मा बना पयास्विनी के उसके वत्स का ग्रहण करके अपने सेवकों के साथ राजा के समीप में समागत हो गया था राजा के समीप में गमन करके प्रशंसा करने वाले उसने राजा का प्रणाम किया था और भय से भीत उसने वहां का संपूर्ण वृत्त राजा के समक्ष में वर्णित किया था परशुराम की प्रतिज्ञा श्री वशिष्ठ जी ने कहा राजा कीर्तवीर यह संपूर्ण जमदग्नि मुनि के वध आदि का वृतांत श्रवण करके बहुत ही अधिक उद्विघन चित्त वाला हो गया था और वह अनेक प्रकार की बातों के विषय में चिंतन करने लग गया था अहो मैं दोनों ही लोगों में बहुत अधिक क्रूर हो गया क्योंकि मैंने ब्रह्मत्व के अपहरण करने में अपनी इच्छा की थी और अतीब ग्रहित उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे लग गया है अहो मैंने विमूढ़ आत्मा वाले निर्लज मैंने उसकी वाणी का त्याग कर दिया था यही सोचते हुए बहुत ही दुखित हृदय से वे अपनी सेना और अनुगामियों के ही सहित अपने पुर की ओर चल दिया था उस राजा के पुरी की ओर चले जाने पर जो कि अपने समस्त परिकर के साथ था हे राजन रेणुका सहसा अपने आश्रम से निकली थी इसके पश्चात उस रेणुका ऋषि पत्नी ने संपूर्ण अंगों में वाले, रुधिर से लतपथ चेष्ट से रहित बेहोश और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा था इसके अनंतर उस रेणुका अपने भर्ता को चेतना से शून्य निहत मानकर वज्राघात से चोट खाई हुई के समान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई बहुत देर में फिर भूमि से उठकर वह अत्यंत दुखित हुई थी और बारंबार और फिर पछाड़ खाकर गिरती हुई ऊंचे सागर में निमग्न हो गई थी उसने अपने करुण कृंदन में कहा था हे hey नाथ आप तो मेरे परम प्रिय थे और अब धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे हे स्वामिन अब दक्षिण्या रूपी अमृत के महान सागर थे हाँ मुझे धिक्कार है आप तो अत्यंत शांत स्वरूप वाले थे किंतु इस प्रकार से आपने कभी भी कांक्षा नहीं की थी हे मान प्रदान करने वाले अभी अभी तो आप अपने आश्रम से निकले थे तुरंत ही अनाथ मुझको दुखों के महान घोर सागर में पटक कर आप कहाँ पर चले गए हैं सतपुरुषों के सप्तपदी की मित्रता में मुझे अपने ग्रहण किया था अब मैं आपसे उस सप्त के विपरीत मुशित हो रही हूँ की आपका सहवास मेरा छूट रहा है जहाँ पर भी आप अकेले जा रहे हैं वहीं पर मुझको भी अपने ही साथ में ले जाने के योग्य आप हैं। आपको ऐसी मूर्छित एवं मृत दिशा में पतित हुओं को देखकर भी तुरंत ही मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है यह क्या बात है निश्चय ही स्त्रियों का हृदय बहुत ही निष्ठुर होता है इस प्रकार से महान घोर विलाप करती हुई और बार बार कृंदन करती हुई हे राम हे राम यह कह कहकर अत्यंत दुख में परिप्लुत होकर रुदन कर रही थी तब तक वह राम समिदाओं के भार का वहन था।, था और उनको देखते हुए उसका हृदय अधिक उद्विघन हो रहा था फिर वह अपने आश्रम में पहुंचा था उस अपने पुत्र राम को आते हुए देख कर वह रेणु का अत्यंत आतुर होकर रुदन करने लगी तथा उसका वह शोक नया सा हो गया था और फिर वह दाढ़ रु राज हुए मार्ग में ही यह सब वृत्तांत जान लिया था और जब उसने अपनी जननी को शोक से अधिक आर्त होकर कुररी के समान विलाप कलाप करती हुई देखा था तो उसको बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ था राम बहुत ही मेधा संपन्न थे उन्होंने दहरे का सहारा लिया था जो कि उस समय में दुख और शोक में था, उसके दोनों नेत्रों में अकृत व्रण ने राम को उस प्रकार की अवस्था में अवस्थित देख कर राम से कहा था हे hey, भ्रिगुकुल में शार्दूल के सदृश पुरुष यह क्या हो रहा है ऐसा शोक मग्न हो जाना आपके लिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है